आप सुनते चले आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं और उसी उपदेश के क्रम में उन्होंने बताई है दत्तात्रेय जी की कथा कि दत्तात्रेय जी ने अनेक गुरु बनाए और कैसे उन सब से उन्होंने क्या कुछ सीखा बहुत सारी शिक्षाओं को हमने सुना और आज उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक गुरु बनाए हैं और वो गुरु है उनके उनका ही शरीर दत्तत्रेय जी श्रीमद्भागवतम के 11वें के 9वें अध्याय में कह रहे हैं देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर् विब्रतसमा सत्वनिधनम सतत आरती उधरकम ततवान् येन विमृषामि यथा तथापि पारक्य पारक्यमित्त्वसितो विचराम्य संगः अर्थात, ये बहुत एक शरीर भी मेरा गुरु है क्योंकि ये मुझे वैराग्य की शिक्षा देता है शिष्टी तथा संघार से प्रभावित होने के कारण इसका कष्टमय अंत होता रहता है यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए मैं सदैव स्मरण रखता हूँ कि � अतः मैं विरक्त रहकर इस जगत में इधर उधर विचरण करता हूँ। देखिए, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कोई अपने शरीर से भी कुछ सीख सकता है क्या? ये सवाल अक्सर मेरे मन में उठा करता था, और जब देखा दत्तात्रेजी ने अपने शरीर से इतना कुछ सीख लिया, तो लगा कि हाँ, इंसान चाहे तो वो कहाँ से सीख प्रा� शरीर बहुत कुछ सिखा रहा है। किशोर अवस्था का शरीर न जाने कहाँ चला गया। युवा अवस्था भी आई और चली गई। बचा बुढ़ापा। तो लगता है जैसे वो जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से हम अपने आसपास देखते हैं शरीरों में परिवर्तन हो रहे हैं हमारे अपने शरीरों में कई कई परिवर्तन होते हैं बीमारियाँ कब लगी कैसे लगी हमारा शरीर पर हमें ही नहीं पता चलता है हुँ? तो ये जो शरीर है ये सृष्टि और संघार से प्रभावित है इसका जन्म होता है और ये मरता है और इसका जो अंत होता है वो आमतौर पर बड़ा कष्टमय होता है बहुत भोगना पड़ता है शरीर को कभी शरीर के अंदर का कोई अंग खराब हो जाता है कभी कुछ खराब हो जाता है, तो है ना तो शरीर से आसक्ति ये तो भयंकर मायावी चीज है हम्म और देखा जाए तो इस भौतिक शरीर से आसक्ति करनी भी क्यों है भाई इतनी आसक्ति करनी होगी कि जिसके द्वारा हम इस शरीर को सुरक्षित रख सके ताकि हम भजन कर सके भक्ति में आगे बढ़ सके और अच्छी तरह से भजन कर सके बस अलावा इसके शरीर में अत्यंत आसक्त होने से तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जी यही बता रहे हैं कि जब मैं अपने शरीर का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता हूँ, तो मैं याद रखता हूँ कि आज नहीं तो कल ये अंतधा अन्यों द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं पूरी तरह से विरक्त हू� बहुत ज़्यादा दुर्लभ है और मिला है भगवान के अहेतु की कृपा से बहुत करुणामय है ना भगवान इसलिए चाहे मनुष्य शरीर को पाने की हमारी योगिता थी कि नहीं थी भगवान ने ये सब नहीं देखा उन्होंने बड़ी ही कृपा करके मनुष्य शरीर रूपी उभार हम सबको दे दिया और भगवान ने इसी उद्धव गीता में ये बात वो कैसा है वो धर्म साधन करने के लिए दिया गया है निर्देहम आद्यम कलो धर्म साधनम प्रवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम है ना कि भाई अगर ये नर शरीर कोई प्राप्त करता है तो उसका एक मात्र उद्देश्य यही है कि वो भक्ति कर सके भगवत प्राप्ति कर सके इस शरीर के द्वारा ही हम साधन भक्ति कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन तक पहुंच भी सकते हैं, उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं, उनकी सेवा की वासना तभी जागृत होगी जब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। तो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है अपने भजन के लिए, ये इंद्रियाँ दी हैं कि तुम भाई भगवत रस में ड लोभ करो यानी प्रलुब्ध करो यानी एक ग्रीड एक लालच एक लालसा पैदा हो हमारी प्रत्येक इंद्रिय में भगवान का रस प्राप्त करने के लिए आंखें भगवत रूप का रस पान कर सके कान भगवत कथा का पान कर सके नाक भगवान को अर्पित तुलसी आदि की सुगंध प्राप्त कर सके पुष्प की सुगंध प्राप्त कर सके तो इस तरह से हमारा जो बहुत एक शरीर हमें मिला है, वो एक माध्यम के रूप में मिला है, जैसे कि एक बोट, एक नाव, है ना? इसमें बैठकर हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। नाव को अगर समुद्र में उतार दीजिए, और जिस भी दिशा में आप चलना चाहें, उस दिशा में आप जा सकते हैं। इसी तरह, इस � नरक जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, और जो बहुत बुद्धिमान होगा, वो चाहेगा कि इससे मैं भगवत माधुर्य का अनुभव कर सकूँ, भगवत सेवा रूपी महाधन की प्राप्ति कर सकूँ, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकूँ। मात्र इसी के लिए इस शरीर को भगवान ने हमें दिया। लेकिन हमेशा याद रखना होगा, जैसे हम अपने विभिन्न वस्तुओं का जन्म और अंत देखते हैं। कितने ही वस्तुएं हैं, जो कि बनती हैं, जिनका निर्माण होता है, और कालक्रम में उनका विनाश हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर नाशवान है, नाशवान है। अपने आप नष्ट हो जाएगा, या फिर अन्यों के द्वारा भी कर दिया जाएगा, है ना सही बात? तो ज वो अपने मन को बार-बार कहता है निताई गौरांग बोलो जन्म पे चोभालो कलयुगे आर्गति नाई जे दीलो ए शब्द ज्ञान करो तार गुणगान ए विद्या शिखो ना कैनो भाई यानी कलयुग का जो विशेष धर्म है कलयुग में हम भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो भगवान का नाम लेकर उनका नाम संकीर्तन करके हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके और जिन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र को जन-जन में दिया है वो हैं हमारे निताई गौरांग तो निताई गौरांग बोलो क्योंकि बड़ा ही सुंदर जन्म हुआ है मनुष्य देह मिली है कलयुग में इसके अलावा और गति नहीं है चौरासी लक जोनी कतोना � भारते जन्म मिले नर देह अंगीकार करी यानी कितनी बार तुम 84 लाख योनियों में भटके हो कितनी बार कभी कीड़ा बने हो कभी मकोड़ा कभी कीट नाना प्रकार के देह को धारण किया है बहुत सुकृति रही होगी उसी के फल भारत देश में जन्म मिला है और नर देह भी प्राप्त हुआ है लेकिन शत संधि जरजर पे एही कलेवर एतो गर्व करी छो कियाशे त्रयात्मिका व्याधि जतो बेडी एक कतो की जानी कोखन के बन असे ज्ञानी इस शरीर में सैकड़ों जोड़ हैं सैकड़ों जोड़ वाला शरीर मिला है हमें अगर हमें कोई कपड़ा पहनने को मिलता है और उसमें कई पैबंद लगे हों, कई कई जोड़ लगे हों, तो उसे पहनने का मन नहीं करता है, है ना? लेकिन हमारा शरीर हमें ऐसा ही मिला है, जहां सैकड़ों जोड़ लगे हुए हैं, और जहां जोड़ होते हैं, जहां जोड़ लगे होते हैं, तो वो जोड़ खुल भी तो सकते हैं, हु? तब किस चीज को लेकर घमंड करना? अरे ये ये जो त्रिताप लगे हैं हमारे चारों तरफ आदि बहुत एक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप कितने कितने तरीके से हमें घेरे हुए हैं ना जाने कब इस शरीर का नाश हो जाए जे देह आपन ज्ञाने जतन करो रात्रि दिने बसन भूषण कतो बेशे परमात्मा भगवान जबे होवे अंतरधान भस्म विट कृमि अवशेषी यानी जिस देह को मैं समझ करके हम रात दिन कितना कितना जतन करते हैं मेहनत करते हैं प्रयास करते हैं सुबह से लेकर रात दिन भागते रहते हैं और शिक्षा पद्धति भी हमारी ऐसी है जो हमें भागना ही सिखाती है भागते जाओ दौड़ते जाओ तो रात दिन इंसान बस बिजी रहता है आप अपने आसपास देख लीजिए कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो इंसान सुबह से लेकर रात दिन बिजी रहता है सुबह दिन रात उसे पता ही नहीं चलता है वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है और इस देह को मैं समझ करके व्यक्ति इसी देह को सुख प्रदान करने के लिए कितना कुछ नहीं करता है कितने कपड़े कितने प्रकार के कितने प्रकार के, कितने स्टाइल के कपड़े, कितना फैशन और फैशन का जगत, आज जो हम अपने आसपास देखते हैं, है ना? और कितने वेश और कितने आभूषण और कितनी दुकानें, असली आभूषण नकली आभूषण, जो कुछ भी इस पार्थिव शरीर पर हम पहनते हैं, ये जो मिट्टी का बना शरीर है, इस पर हम पहनते हैं और सोच तो ये कितने बड़े अज्ञान की बात है हु? कितना बड़ा अज्ञान है इससे अच्छा तो अगर हम गले में भगवान की प्यारी श्री तुलसी जी को धारण कर लें यानी कंठी धारण कर लें यानी लहसुन प्याज मांस आदि को छोड़ दें और भगवान को प्यारी प्रिय तुलसी को अपने गले में धारण कर लें तो हम उनके कितने प्रिय हमारी बुद्धि भगवान की तरफ अपने आप चलने लगेगी। तो ऐसा तो हम करते नहीं है क्योंकि देह को हम नश्वर मानते नहीं हैं, देह को मानते हैं और नश्वर और खुद को ही देह जानते हैं। तो यहाँ पर पदकर्ता कह रहे हैं कि भाई जब भगवान जिने आप परमात्मा भी कहते हैं, जब इस शरीर से विदाई लेंगे, � जिसे हमने इतना सजाया था, समारा था। आज जब हम इंटरनेट पर देखते हैं, तो इस शरीर को सजाने की कितने-कितने प्रकार के जदन हैं, कितने-कितने प्रकार के प्रयास हैं, कितने-कितने प्रकार के साइट्स हैं। मीडिया में हर जगह छाया हुआ है कि कैसे इस शरीर को संभाला जाए, सुंदर बनाया जाए। सुंदरता का हमारा अपना पैमाना है हमारे अपने मापदंड है हमारी अपनी परिभाषाएं हैं हम नहीं जानते हैं मगर कि भगवान की नजरों में सुंदर कौन है भगवान की नजरों में सुंदर है उनके भक्त भगवान की नजरों में सुंदर है वो भक्त जो समदर्शी हैं तो पद है, हमारे पदकर्ता कह रहे हैं हमारे आचार्य कह पाए परी छाड़ो भ्रम किछु नहीं परिश्रम हरि हरि बोलो अविराम कहो लख कथा आन ताहे ना आलस ज्ञान की भार की बोझ कृष्ण न कह रहे कि हम आपके चरण पड़े हैं आप भगवान का नाम लो वरना जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे परमात्मा चले जाएंगे तो यह शरीर भस्म में परिणत हो जाएगा या फिर कीड़े så ہم ہزاروں طرح باتیں بولتے ہیں لیکن اس میں ہمیں آلس نہیں آتا ہے لیکن Toham کوئی بولتا ہے کہ Kaibar کا نام Kaibar تو Hamse Nam ہیں ہاں ہم دو مالا کر لیتے ہیں کئی بار وہ بھی نہیں کر باتے ہیں ना कोई पैसा लगता है ना कोई परिश्रम होता है ना घर छोड़ना होता है सिर्फ भगवान का नाम लेना होता है मनुष्य जन्म मिला है अगर हम सैकड़ों जोड़ और ठेगलियों लगे इस शरीर का गर्व करते रह जाएंगे तो मनुष्य जन्म जिस चीज के लिए हमें मिला है भक्ति के लिए मिला है प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है और भगवत आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है उससे हम हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे